देवी भागवत तीसरा स्कंध सुबाहू को देवी का वरदान और आदेश व्यास जी कहते हैं उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्तिभाव से संपन्न होकर कहने लगे सुबाहु बोले एक और भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पुण्य दर्शन तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है देवी मैं क्या वर माँगूँ मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया माता मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे माता अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करें भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो जहाँ तुम शक्ति रूप से तो विराजमान हो ही तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की है माता वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करती रहो भगवती दुर्गे तुम कृपा कि समुद्र हो काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो इसके सिवा दूसरे किसी वर की मैं याचना नहीं करूंगा। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए तब जगदम्बा उनसे कहने लगी भगवती दुर्गा ने कहा राजन काशीपुर में मेरा निरंतर निवास होगा संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूँगी इसके बाद सुदर्शन सामने आया उसका सर्वांग आनंद से विवल हो रहा था उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी अहो मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊँ मेरे जैसे सर्वथा भक्ति शून्य के भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उनका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है देवी सुना जाता है तुम सारे प्रपंच में जगत की सृष्टि करती हो सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है तब तुमने मेरी रक्षा की है इसमें कौन सी विचित्र बात है देवी आज्ञा दो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहां जाऊं शीघ्र आदेश देने की कृपा करो माता अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना रहना और विहार करना निर्भर है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा महाभाग तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो राजेंद्र तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूँगी